साधना की अद्भुत प्रणाली के नोपनिषद स्वामी आत्मा अथ वाव वाज हे वायु आप जाकर के पता कीजिए कि वह यक्ष कौन है वायु वहाँ गया तद्य द्रवत तम वत कोशीति वायुर्वा अहमस्मी ब्रविन्द मातरिस्वा वा यक्ष ने वायु से पूछा तू कौन है उसने कहा मैं वायु हूँ मातरिस्वा हूँ मातरिस्वा का अर्थ होता है जो सब जगह विचरता रह, करता है इसको मन का प्रतीक माना गया है मन सब जगह विचरणशील है मातरिस्वा कहने से यह बोध होता है कि उसे अपने उस गुण का अभिमान है मैं सब जगह विचरण करता हूँ देवताओं का यही भाव था कि अग्नि तो जान नहीं पाए किंतु ये तो मातरिस्वा हैं सब जगह विचरण करते हैं तो अवश्य वे यक्ष को जानकर आएंगे यक्ष ने पूछा तस्मिन त्वयि किम वीरियम अपीदम सर्वमादरीय यदिदम इति। यक्ष ने पूछा तुम्हारी क्या क्षमता है वायु ने कहा इस पृथ्वी पर जो कुछ है उन सबको ग्रहण कर सकता हूँ तब यक्ष ने एक तिनका रखा तस्मै तृणम निदे तदास्वेती तदुप्रेयाय सर्वजवन तशाका शतत शतएव निवृते नई तदस्क विज्ञात यदत यक्ष ने कहा कि पृथ्वी को उड़ाने की आवश्यकता नहीं है जरा इस तिनके को उड़ा कर दिखाओ तब कथा कहती है वायु ने पूरी शक्ति से उस दिनके को उड़ाने की चेष्टा की लेकिन उसे उड़ा नहीं सका तब सिर झुकाकर वापस लौट आया देवताओं ने तो सिर झुका देख लिया था उन लोगों ने वायु से पूछा क्यों वायु क्या काम नहीं बना वायु ने कहा नहीं मैं नहीं पहचान सका कि यह यक्ष कौन है तब सभी देवता मिलकर इंद्र से कहते हैं अथेंद्रम अब्रुवन मघवन ने तदिजा किमेत तद यक्षमिति तथेति तद्य द्रवत हे मघवन यह यक्ष कौन है इसे आप बता कीजिए इंद्र बहुत अच्छा कहकर उस यक्ष के पास चले गए इंद्र देवताओं के राजा हैं उन्हें बुद्धि का प्रतीक माना गया है वे शक्तिशाली हैं इसलिए उन्हें मघवन कहा गया है इन देहताओं में सबसे बलशाली तो इंद्र ही है वे राजा ही हैं मघवन कहकर एक और भाव प्रकट किया गया है ये जीव के प्रतीक हैं मानो जिसे हम जीवात्मा कहते हैं बुद्धि जीवात्मा का प्रतीक है इंद्र यक्ष के समीप गए किंतु जब इंद्र समीप पहुँचे तो यक्ष गायब हो गया अंतर ध्यान हो गया इंद्र को अपने अहंकार पर ठेस लगी वे सोचने लगे अरे इन देवताओं से तो यक्ष ने बातचीत की पर मुझे बातचीत के लायक भी नहीं समझा यह कैसी बात है उनके मन में ग्लानी हुई क्या मेरे भीतर कोई कमी है जिसके कारण इस यक्ष ने मुझसे बातचीत करना भी उचित नहीं समझा किंतु वे वापस नहीं गए वे वहीं पर खड़े होकर आत्मविश्लेषण कर रहे थे इतने में इंद्र आकाश में देखते हैं क्या देखते हैं स तस्मिन देवाकाशे बहु उवाच स्त्रियमा उन्होंने उक्षात एक अत्यंत सुंदर नारी को आकाश में देखा उन्होंने पहचान लिया कि यह तो हेमवती उमा है हिमालय की कन्या पार्वती जी हैं इन्हें सुवर्ण आभूषण भूषिता ऐसा कहा जा सकता है इंद्र ने प्रणाम कर पूछा माता ये जो यक्ष दिखाई दे रहे हैं वे कौन हैं? तब देवी उमा ने उत्तर दिया सा ब्रम्हणो वा एत विजय महिष्यध्विधान चकार ब्रह्मेती उमा हेमवती ने कहा यह ब्रह्म है ब्रह्म ने ही तुम्हें विजय दिलाई थी तभी तुम लोग दैत्यों को हरा कर विजयी बने हो ये साक्षात ब्रह्म है जिन्हें पाने के लिए तुम लोग लालायित रहते हो वही साक्षात ब्रह्म यक्ष के रूप में तुम्हारे सामने खड़े थे किंतु तुम लोग अपने अहंकार के कारण सामने खड़े हुए यक्ष के रूप में ब्रह्म को पहचान नहीं सके ऐसी सुंदर यह कथा है